मंत्र पाठ। ओम सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्त मेष वह शांति शांति शांति हा जी किसी को पूछना है आप बोलिए जी तो मिट्टी में उष्णता से घड़ा बना तो उष्णता को हम निमित्त कारण ले रहे हैं और मिट्टी से संयोग हो करके घड़ा बना तो यहाँ पर संयोग असमवाई कारण है जी तो आप जो वो अग्नि है उसको फिर असमवाय कारण तो नहीं कह सकते या फिर जो संयोग हुआ उस गुण को निमित्त कारण तो नहीं कह सकते मतलब कैसे हम करेंगे निमित्त कारण कारण को और कारण को और ऐसा है संयोग के बिना कोई कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है ठीक है ना संयोग जो है सीधा सीधा कारण है जिसके बिना वो घड़ा उत्पन्न हो ही नहीं सकता असमवाय कारण वो है जो जिसके बिना वो हो नहीं पा रहा है यानी जैसे कपड़ा है कपड़ा तंतुओं का संयोग के बिना कपड़ा उत्पन्न हो ही नहीं सकता और वहां संयोग का होना अनिवार्य भी है अभी आपको कारण की प्रक्रिया में बताऊंगा ना उससे आपका और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कारण वो बन रहा है असमवाय कारण जिसके बिना वो कार्य उत्पन्न हो ही नहीं सकता वो सीधा सीधा कारण है संयोग और वो संयोग वहां पर रहना पड़ेगा उस कार्य के साथ में वो कारण रहता है निमित्त कारण नहीं रहता है निमित्त कारण का वहां होना अनिवार्य नहीं है न रहता है वो ये असमवाय कारण समवाय कारण वहां विद्यमान रहते हैं पर निमित्त कारण विद्यमान नहीं रहते और असमवाय कारण एक ही है जो कर्म जो वहाँ रहता इसलिए नहीं है क्योंकि वो समाप्त होता है समाप्त होता है इसलिए वो नहीं रह पाता है बाकी कारण जो भी है वो सब वहीं पर विद्यमान रहते हैं कारण कार्य के साथ साथ वह विद्यमान रहते हैं इसलिए वो निमित्त कारण नहीं बन सकते जी, अगर जी, ये बात था था। हाँ निमित्त कारण अगर जैसे निमित्त कारण समवायि कारणम कारणम कारणम्मिक कारण और असमवाय कारण से जो बचा हुआ शेष है वो निमित्त कारण है इसीलिए उसका नाम वैशेष वैशेषिक का है ना विशेष है मतलब शेष है एक प्रकार से शेषमेव विशेषम शेषमेव विशेषम तदेव निमित्तम ऐसा इसको कह सकते हाँ निमित्त तो साधारण निमित्त भी होते हैं ना मुख्य निमित्त होते हैं और साधारण निमित्त होते हैं वो ले सकते हैं उनको साधारण निमित्त कारण ले सकते हैं तो बनाने वाला जो है वो सीधा सीधा निमित्त कारण है बाकी साधारण निमित्त तो बहुत है गधा है और भी है बहुत सा है वो साधारण निमित्त है तो निमित्त कारण लेकिन उसको साधारण निमित्त कहेंगे कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि तीन ही बता रहे हैं ना कारण इसलिए उसको निमित्त ही लेना होगा साधारण भी एक प्रकार से निमित्त ही है तो तो जो जो कारण कारण बता तो कि तंतुओं के के संयोग संयोग होने होने पर पर ही ही वो बनेगा उसके संयोग के होने पर ही ऐसा होगा तो जो होने होने पर पर पर ही निर्माण होगा नहीं पर नहीं हो तो क्या यहां पर वो वो, वो धारण कर रहा है समवाही तो कारण है। है वो। वो तो बन रहा है क्योंकि वो कार्य पदार्थ को धारण कर रहा है यहाँ तो पर नहीं है है क्योंकि वो संयोग तो किसी को धारण नहीं कर सकता इसलिए वो असमवाय कारण बन रहा है हाँ जी कारण द्रव्य गुण कर्मणा हमें कोई यही नहीं सुनना की द्रव्य गुण कर्मणाम जो है कर्म कहा है ये कर्म कर्म में असमवा कारण बनता है कर्म द्रव्य द्रव्य गुण कर्मणा कारण और कर्म? नहीं नहीं नहीं कारण में द्रव्य को तो हटा ही दिया ना वो कर्म इसलिए कर्म जो है द्रव्य को उत्पन्न तो करता है कर्म गुण को उत्पन्न करता है द्रव्य तो कर्म को नहीं आ, गुण कर्म जो है द्रव्य को उत्पन्न करता है कर्म गुण को उत्पन्न करता है पर कर्म कर्म, कर्म को उत्पन्न नहीं करता मैंने केवल यहाँ गुण का ही गुण का लेना वहां पर गुण तो द्रव्य को भी उत्पन्न करता है गुण कर्म को भी उत्पन्न करता है और गुण जो है गुण को भी उत्पन्न करता है जी, कर्म द्रव्य उत्पन्न करता है हाँ कर्म द्रव्य को भी उत्पन्न करता है ना इसका अभी बताएंगे ना अभी आएगा ना कार्म निमित्त कारण में जी नहीं गुण वाला नहीं आता नोित जैसे कहा न वहाँ पर चेतन के इच्छा है इच्छा है प्रयत्न है वो सारे गुण है चेतन के वो बन जाएंगे निमित्त कारण हाँ जी दो जगह उदाहरण कारण आकाश का यहाँ बोले निष्क्रियवाकरण बनाना उदाहरण और निमित्त कारण निष्क्रमण प्रवेशन अब यहाँ एक चीज देखने की बात जैसे आकाश है आकाश निष्क्रिय बताया जा रहा है मैं आपसे पूछना चाहूँगा की ये गौण कथन है मुख्य कथन क्या मतलब आकाश निष्क्रिय है ये कथन गौण है अथवा मुख्य है यहाँ के अनुसार तो मुख्य है नहीं, वैसे आप क्या मानते हैं आकाश दो प्रकार का है जी जो निर्मित आकाश में उसकी बात पंच में जो आ, आ, है वो तो आ, क्या कहते पदार्थ है वो ठीक है ना सत्तात्मक पदार्थ है ठीक है ना वो तो सक्रिय है सक्रिय किस पदार्थ की बात की जाएगी क्योंकि यहाँ पर आकाश को नित्य मान करके चल रहे व्यापक मान करके चल रहे व्यापक अपेक्षा से व्यापक है ये अपेक्षा, अपेक्षा से व्यापक का मतलब है कि संसार की दृष्टि से व्यापक है तो संसार की दृष्टि से संसार में सर्वत्र व्यापक होने के कारण क्रिया नहीं हो सकती है इस रूप में क्या ईश्वर की तरफ नहीं नहीं व्यापक नहीं है तो जैसे नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं है वो आकाश तो व्यापक है ना सब जगह है यहाँ पर ईश्वर की तरफ व्यापक नहीं है कि वो एक जगह आ जाए ऐसा नहीं है ऐसा ईश्वर की जगह का का मतलब यह है ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है ठीक है ना जहाँ संसार नहीं है वहां भी व्याप्त है जहां संसार है वहां पर भी है और ये जो आकाश है ये जहा जहां संसार है वहां व्याप्त है मतलब पूरे संसार में व्याप्त है तो संसार की दृष्टि से सर्वत्र व्यापक है तो उसके लिए खाली जगह तो है ही नहीं नहीं जी सर्वत्र व्यापक है लिया। हाँ। लेकिन सिद्धांत है कि कभी भी कोई चीज एक जगह पे दो चीज नहीं रह सकती क्या मतलब चाहे वायु जितनी भी कोई सूक्ष्म चीज हो हाँ। कितनी भी सूक्ष्म हो हाँ। कर्ण है तो कर्ण दूसरे कर्ण के उसी स्थान पर नहीं रह सकता ठीक है उसकी चिपकाव रहेगा उसको बिल्कुल ऐसा है ये ये आकाश जो है ये सबको स्थान देता है जी सब को स्थान परमाणु है और उसमें दूसरा परमाणु नहीं रहता ये प्रसंग ही नहीं यहाँ पर यह तो प्रसंग है, आकाश व्यापक है वह शून्य है नहीं प्रसंग तो यह है की आकाश निष्क्रिय है लेकिन आकाश निष्क्रिय नहीं रहता आकाश निष्क्रिय यहाँ बताया कि आकाश निष्क्रिय हाँ निष्क्रिय है उसमें कोई अपने आप में क्रिया कोई होती नहीं है वो क्योंकि वो व्यापक होने के कारण ऐसी उसमें क्रिया हो ही नहीं सकती है ये बात नहीं कि अपने आप निष्क्रिय बताए आकाश निष्क्रिय का मतलब ये है की आकाश में अपने में क्रिया नहीं होती है इसका अभिप्राय ये है ठीक है जीज़िये, जीज़िये, जब मान लिया तो फिर आप ये प्रश्न ही नहीं उठा सकते अपने में उसने क्रिया नहीं होती ठीक है लेकिन ये इस चीज का क्या करेंगे की एक जगह दो चीज आती नहीं है भाई वहा दो चीज तो है ही नहीं तो आएंगे कैसे क्यों ये ये आकाश, आकाश तो शून्य है ये तो कण कण भी ये ही आपने बताया कि बतायात्मक जो निर्मित वो आकाश पंचमा हाँ। तो तो ऐसा है जब वो पंचमाभूत तो है आकाश आकाश पंचमाभूत है और इनकी दृष्टि से वो पंचमाभूत नहीं है इनकी इनकी दृष्टि से वो व्यापक है यानी शून्य है वो आकाशात्मक असत्तात्मक नहीं है सत्ता तो इसकी है इसकी सत्ता है पर वो पंचमाबूत निर्मित है ऐसा मतलब उत्पन्न है ऐसा नहीं मानता वो नित्य आकाश है इनकी दृष्टि से आकाश नित्य है।, है नहीं समझ में आपको इसलिए नहीं आता है ना आप इधर का उधर ले जाता हूँ तो कैसे आपको समझ में आएगा कल कल की तरह आप जा रहे हैं ना आप एक और वैशेषिक सिद्धांत सिद्धांत को वैशेषिक सिद्धांत के रूप में रखिएगा ना इस सिद्धांत को आप सांख्य सिद्धांत के साथ जोड़ रहे हो तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा वैशेगा नहीं वैशेषिक में तो वहां तो शून्य है आकाश उसके कोई परमाणु नहीं होते बात समाप्त वो व्यापक है तो परमाणु परमाणु लेकर के आप सांख्य दर्शन में मच जाइएगा वहां जाएंगे तो आपको ये समस्या नहीं समस्या आएगी इसके कोई परमाणु नहीं होते ये शून्य है व्यापक है इसलिए ये निष्क्रमण और प्रवेशन के के लिए निमित्त बन रहा है ठीक है निष्क्रमण और प्रवेश का कारण बन रहा है और का जो ये, ये आकाश में होते हैं को। आकाश में होते का मतलब है आकाश में ये गति कर रहे हैं मैं चल करके यहाँ आया हूं ना कैसे चल करके आया हूं आकाश में चल करके आया हूं ऐसा है तो आकाश जो है स्थान दे रहा है मेरे को चलने के लिए गमन करने के लिए आने के लिए इसलिए वो निमित्त है इस रूप में माना है ठीक है और किसी को चले हम आगे हाँ जी रामदयाल जी समवाय कारण किसको कहते हैं द्रव्य गुण या कर्म इनको जो धारण कर द्रव्य कर्म को जो धारण कर सके उसको समवाय कारण कहते हैं तो इसको द्रव्य द्रव्य द्रव्य द्रव्य को को धारण करता करता है को करता है गुण इसलिए समवाय कारण अच्छा गुण समवाय कारण क्यों नहीं बनता है क्योंकि क्योंकि जो स्वयं पराश्रित हो वो क्या आश्रय दे सकेगा पकड़ में जो स्वयं पराश्रित रहता हो वो दूसरे को कहा आश्रय दे पाएगा मैं खुद ही आपके आश्रित रहता हूं ठीक है मैं दूसरों को कैसे आश्रय दूंगा यही गुण का है गुण स्वयं द्रव्य के आश्रित रहता है वो किसी को आश्रय नहीं दे सकता है ठीक इसी प्रकार कर्म स्वयं किसी के आश्रय में रहता है इसलिए कर्म भी किसी को आश्रय नहीं दे सकता इसलिए आश्रय देने वाला यदि कोई है तो केवल द्रव्य इसलिए द्रव्य ही समवायिक कारण बनता है समवाय कारण कौन बनते हैं हाँ तो जी असमवाय कारण कौन बनते हैं? कारण कौन बनते हैं कार्य में जो कारण होते हैं संयोग हाँ जी प्रभुलाल जी असमवाही कारण कौन होते हैं संयोग नहीं ये सब होने से बनते हैं लेकिन कौन है वो असमवाय कारण जैसे संवाय कारण द्रव्य बनता है द्रव्य समवाय कारण होता है ऐसे ही असमवाय कारण कौन होता है हाँ ये बोलिएगा हाँ गुण और कर्म, कर्म असमवाई कारण होते हैं ठीक है अच्छा गुण असमवाय कारण किसके होते हैं मतलब गुण असमवाय कारण बनता है किसका असमवाय कारण बनता है आप बीच में नहीं बोले कोई आवाज आ रही है आप बोल रहे हैं क्या हाँ जी असमवाय कारण वो मतलब जैसे कारण बन रहा है ना गुण कारण बन रहा है असमवाई कारण बन रहा है तो किसी ना किसी कार्य का बनेगा ना तो किसका बनेगा असमवाई कारण गुण हाँ जी हाँ बताइए बताइए किसका बनेगा आकाश का अच्छा आकाश तो उत्पन्न होता नहीं कार्य पदार्थ तो वही नहीं हाँ जी आप हाँ बताइए द्रव्य का असंवाय कारण बनता है गुण और कर्म का भी बनता है और बस हाँ गुण का भी बनता है गुण गुण का भी, का भी असंवाय कारण बनता है गुण द्रव्य का भी असंवाय कारण बनता है और गुण कर्म का भी असंवाय कारण बनता है ठीक है निमित्त कारण कौन बनता है वेदनिष्ठ जी निमित्त कारण कौन बनता है जो और कारण कारण नहीं है, वो निमित्त होता है। हाँ तो कौन है वो जिसे मतलब हमारे सामने तो तीन पदार्थ है द्रव्य गुण कारण ठीक है ना तो उनमें से कौन है निमित्त कारण बनता है प्रश्न समझ में आ रहे ना हाँ तीनों में सा है? हाँ जी गुण, गुण निमित्त कारण होता है कर्म निमित्त कारण होता है आपसे पूछा है, तो है। <laughs> चलिए हाँ जी वेद निष्ठ जी निमित्त कारण कौन है गुण गुण है गुण के अलावा देखिए जिनसे प्रश्न किया जाएगा ना वो बताएंगे तो अच्छा रहेगा हाँ द्रव्य भी बनता है निमित्त कारण इसमें क्या समस्या आ रही मुख्य रूप से तो द्रव्य ही निमित्त कारण बनता है ये तो गुण कथन है गुण निमित्त कारण होता है मुख्य रूप से तो द्रव्य ही निमित्त कारण होता है लेकिन कहीं कहीं गुणों को भी हम निमित्त कारण कह सकते हैं क्योंकि जब वहां द्रव्य आ गया तो अपने आप गुण भी आ जाएंगे उसके साथ में तो मुख्य रूप से निमित्त कारण द्रव्य होता है गुण रूप से जैसे इन्होंने बताया ना जैसे इच्छा है इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि ये भी निमित्त कारण बन सकते हैं तो वस्तु प्रक्रिया वस्तु की प्रक्रिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि कौन समवाय कारण है कौन असमवाय कारण है कौन निमित्त कारण है क्रिया गुणवत्त द्रव्यम समवायि कारणम क्रिया गुणवत् द्रव्यम क्रियावान गुणवान जो द्रव्य है वो समवायि कारण बनता है क्यों समवायात समवाय होने से समवाय होने के मतलब है नित्य संबंध के कारण से नित्य संबंध है किसका क्रिया का द्रव्य के साथ गुण का द्रव्य के साथ नित्य संबंध रहता है अनिवा अनि, भाव संबंध रहता है अविनाभाव संबंध का मतलब है उनके बिना रह नहीं सकता लग द्रव्य के बिना गुण नहीं रह सकता द्रव्य के बिना क्रिया नहीं रह सकती है। अगर द्रव्य नहीं हो तो गुण और क्रिया रह नहीं सकती इसको कहते हैं अविना भव संबंध यानी नित्य संबंध तो समवायात समवाय संबंध होने के कारण से यानी नित्य संबंध होने के कारण से ये द्रव्य समवाय कारण है असमवाय कारणम असमवाय कारणम संयोगात निष्क्रियम द्रव्यम तो असमवाई कारणम ये गलत लिखा हुआ है इसको काट लीजिएगा असमवाय कारणम संयोगात संयोग से असमवाय कारण बनता है द्रव्य ये जो कहा जा रहा है ये गलत कहा जा रहा है ठीक है असमवाई कारणम संयोगात ये गलत है और निष्क्रियम दव्यम तो असमवाय कारणम यह भी गलत है तो समवायि कारण का एक बहुत सशक्त हेतु दिया है समवायात इसको इस बात को समझ लीजिए समवायात समवाय वाला यानी समवेत संबंध से यानी नित्य संबंध से अविनाभाव संबंध के कारण से द्रव्य सम्वय कारण बनता है क्योंकि गुण और कर्म को अविनाभाव संबंध से अपने में रखता है अपने में धारण करना अपने में धारण किए रखना यह द्रव्य का एक विशेष गुण है विशेष इसका आ, काम है कि अपने में धारण करता है वो यानी वो एक प्रकार से मां की तरह रहता है द्रव्य वो किसी को भी अपने में धारण कर सकता है और सदा धारण किए हुए रखता है गुण को सदा धारण किए हुए रखता है और ये व्यापक कारण है गुण को सदा धारण किए हुए रखता है इसलिए यह समवाय कारण है द्रव्य को तो कभी जब आवश्यकता पड़े तब धारण करता है द्रव्य को जब कार्य पदार्थ उत्पन्न होता है तब धारण करता है नहीं तो नहीं करता ठीक है ना जब क्रिया होने लगेगी तब क्रिया को धारण कर लेगा लेकिन गुण को तो सदा धारण करके रखता है द्रव्य जो है गुण को सदा धारण करके रखता है जब तक द्रव्य है तब तक गुण को धारण किया हुआ रहता है यह है समवाय संबंध नित्य संबंध अविनाभाव संबंध पकड़ में आ रहा है आगे देखिएगा कालो अग्निश्चेतन आत्मा परमात्मा चा द्रव्यम निमित्त कारणम काल काल समय अग्नि अग्नि चेतन आत्मा परमात्मा चा। चेतन जो है आत्मा और परमात्मा ये सब द्रव्य जो है निमित्त कारणम ये निमित्त कारण बनते हैं किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति में ये सब निमित्त बनते हैं कारण बनते हैं समय कारण बनता है अग्नि कारण बनता है क्योंकि जो भी कार्य पदार्थ उत्पन्न होता है तो उसमें अग्नि का संयोग आवश्यक है कोई भी का, कार्य पदार्थ बनता है तो अग्नि का संयोग आवश्यक है वहां पर तो अग्नि भी निमित्त कारण बन रहा है चेतनात्मा चेतन तो चाहिए अगर मनुष्य बना रहा है किसी कर्म को उत्पन्न कर रहा है तो चेतनात्मा मनुष्य अथवा परमात्मा परमात्मा बना रहे तो परमात्मा ये निमित्त कारण बनते हैं आकाशोप्रमण निश्क्रम, प्रवेश निष्क्रमण प्रवेशनस्य निमित्त आ निष्क्रम प्रवेशन से ऐसा करना चाहिए इसको दा के स्थान पे ना कर दो निष्क्रमण में भी ना आना चाहिए प्रवेशन में भी ना आना चाहिए अगर निष्क्रम ना ना ना भी आए तो भी चल जाएगा निष्क्रम प्रवेशन ऐसा भी कह सकते समास करके हाँ जी चेतना चेतनात्मा आत्मा का विशेषण है बस चेतन जो है आत्मा का विशेषण है आत्मा कैसा आत्मा चेतनात्मा क्योंकि शब्द कई बार किसी के लिए भी आता है स्वरूप को बताने के अर्थ में अनेक बार आता है अपने न्यादर्श में पढ़ते हैं ना कितने बार आत्मा शब्द का, का प्रयोग आता है और आत्मा शब्द शरीर के लिए भी प्रयोग में आता है आत्मशब्द इंद्रियों के लिए भी आता है आत्मशब्द किसी के स्वरूप को बताने के लिए भी आता है इसलिए यहां आत्मा अर्थात चेतनात्मा ऐसा विशेषण के रूप में दिया है अब गुण को लेकर के बात बताई जा रही है गुण असमवाय कारणम हाँ जी आकाशोपी निष्क्रम प्रवेशनस्य से निमित्तम आकाश भी निमित्त कारण बनता है किसके लिए आ, निकलने के लिए और प्रवेश के लिए कोई वस्तु निकल रही है कोई वस्तु प्रवेश कर रही है उसका निमित्त तो बनता है आकाश अगर आकाश ना हो तो कोई वस्तु ना निकल सकती है कोई प्रवेश कर सकती है हाँ जी हाँ जी कर्म के साथ भी रहता है जब कर्म होता है तब क्योंकि सदा कर्म को धारण नहीं करता है ना जब जब कर्म उत्पन्न होता है तब तब धारण कर लेगा ऐसा और जब जब द्रव्य उत्पन्न होगा तब तब धारण करेगा लेकिन गुण एक ऐसा है कि गुण को सदा धारण करके रखता है ठीक है गुण गुण असमवाई कारणम कस्य गुणस्य गुण असमवाई कारण बनता है गुण का गुण असमवाई कारणम गुणस्य बिंदी हट गया है उसको जोड़ दीजिएगा कारण के ऊपर बिंदी असमवाय कारणम गुण असमवाय कारणम भवती कस्य भवती गुणस्य भवती गुण का बनता है कैसे तो बताए कारणिकार्थ समवायाथ कारणकारवाय वाला होने से यानी दो कारण एक ही अर्थ में समवेत होते हैं दो कारण एक ही अर्थ में समवेत होने से विद्यमान समवेत का मतलब है विद्यमान होने से दो कारण एक ही तत्व में एक ही अर्थ में विद्यमान रहते हैं तब ये गुण गुण का कारण बनता है असमवाय कारण शब्दार्थ है कि दो कारण एक तत्व में विद्यमान होने से गुण गुण का असमवाय कारण होता है पकड़ में आ रहा है शब्दार्थ को समझ लीजिएगा बाकी प्रैक्टिकल में मैं बता दूंगा ये जो आप लिखे हैं ना ये सारे अभी ये कारण प्रक्रिया को आपके सामने रखूंगा दो प्रकार के असंवाय कारण होते हैं एक असंवाय कारण का नाम है कार्यकार्थ प्रत्याशक्ति और दूसरा आ, जो है वो कारण प्रत्यास तो यहां पर बताया जा रहा है कारण समवायाथ कारण एक अर्थ में समवेत होने से इसका शब्दार्थ यह है कारण एकार्थ समवायत समवायात् कारणिकार्थ समवायात कारण एक, एक ही अर्थ तत्व कारण एक ही अर्थ में समवेत होने से गुण गुण का असमवाय कारण बनता है यह शब्दार्थ है पकड़ में आ रहा है जी? नहीं आ रहा है कारण एक अर्थ में समवेत होने से कारण एक अर्थ में समवेत होने से समवेत का मतलब रहने के कारण से जो कारण है वो कारण एक अर्थ में विद्यमान है तो एक अर्थ में विद्यमान होने से गुण गुण का असमवाय कारण बनता है ठीक है कर्मच्च साधारणिया कर्मण कर्म का भी वो साधारण रूप से कारण बनता है गुण कर्म का भी असमवाय कारण बनता है गुण फिर कहा द्रव्यपमय कारण गुण द्रव्य का भी असमवाय कारण बनता है द्रव्य आपी भवती असमवायि कारणम द्रव्य का भी गुण असमवाय कारण बनता है कौन सा गुण बनता है तो कहा संयोग संयोग गुण जी? नहीं प्रत्येक द्रव्य का असमवाय कारण संयोग होता है हा क्योंकि जो भी कार्य पदार्थ बन रहा है ना तो वह हर कार्य पदार्थ के पीछे संयोग ही कारण बनता है इसलिए वही बनेगा फिर कहा कारण संवायात यहां पर भी कहा कारण संवायात कारण में समवेत होने से कारण में संवेद होने से द्रव्य का असमवाय कारण गुण बनता है स्पष्ट हो गया जी शब्दार्थ कहता है कारण समवायत कारण में समवेत होने से यानी कारण में विद्यमान होने से गुण द्रव्य का असमवाय कारण बनता है हा तो जी नहीं ये अलग अलग बात बताए यानी गुण गुण का असंवाय कारण बनता है गुण कर्म का असमवाय कारण बनता है अब तीसरी बात बताइए कि गुण द्रव्य का असंवाय कारण बनता है और ये सब कैसे बन रहे हैं कारण में सम्वेत होने से ये असंवाय तो कारण उसी बात को यहां पर बताए जा रहे हैं ना? अब अगली बात निमित्त कारणम भवती अग्नेर गुना औषण्यम अग्निर्णाह ये जो गुण है अग्नि का जो गुण है कौन औष्णम उष्णता निमित्त कारणम भवति वो निमित्त कारण बनता है पकड़ में आ रहे अग्नि की उष्णता रूपी गुण किसी कार्य की उत्पत्ति में निमित्त कारण बनता है जैसे घड़ा चेतन से आत्मन पर चेतन आत्मा परे जगुणों द्रव्यगुणकर्माण निमित्तकार आत्म परमश्च चेतन आत्मा और परमात्मा के ज्ञानादि ज्ञानादिगुण ज्ञान आदि से इच्छा द्वेष प्रयत्न सब ये गुण निमित्त कारण बनते हैं किन के लिए द्रव्य के गुण के और कर्म के द्रव्य की उत्पत्ति में गुण की उत्पत्ति में और कर्म की उत्पत्ति में स्पष्ट हो गया हाँ जी परमात्मा कर्म उत्पत्ति में निमित्त कारण बनता परमात्मा के ज्ञानादि गुण निमित्त कारण बनते हैं किसी द्रव्य की उत्पत्ति में किसी गुण की उत्पत्ति में किसी कर्म की उत्पत्ति में ऐसा स्पष्ट हो गए अगली बात संयोग विभाग गुरुत्व द्रवत्व वेगाश्च ये गुण हैं सारे संयोग विभाग गुरुत्व गुरुत्व का मतलब भारीपन द्रवत्व जो तरलत्व तरलपन और वेग अलग अलग गतियां ये सब निमित्त कारणम निमित्त कारणम कदाचित भवंती कभी कभी ये सारे के सारे गुण कभी कभी निमित्त कारण भी बनते हैं ऐसा प्रशस्त पाद भाष्यकार कहते हैं ठीक है हाँ जी हम्म गुण की भी परिभाषा है आगे आएगा कर्म की भी परिभाषा है पूरी परिभाषा दी है सूत्र के रूप में दी है द्रव्य की पूरी द्रव्य किसे कहते हैं द्रव्य की पूरी परिभाषा दी है गुण किसे कहते हैं गुण की भी पूरी परिभाषा दी है कर्म किसे कहते हैं कर्म की पूरी परिभाषा दी है और समवाय किसको कहते हैं समवाय की भी पूरी परिभाषा दी है विशेष किसको कहते हैं विशेष की भी पूरी परिभाषा की और सामान्य किसको कहते हैं सामान्य की भी पूरी परिभाषा छह पदार्थों की पूर्ण परिभाषाएं दी वो आगे आएंगे क्रम से चलें ये तो, तो आगे आएगा ना सूत्र अभी पढ़ेंगे इसी पाद में नहीं नहीं नहीं क्रिया क्रिया गुणवत्त द्रव्यम यह सूत्र का ही थोड़ा सा अंश है वो आ जाएगा अभी दो चार सूत्र पढ़ेंगे उसके बाद ये सब इनकी परिभाषा आएंगे सबसे पहले परिभाषा के पर, प्रसंग बताएंगे हाँ जी अब आगे पढ़े हम कर्म कर्म के बारे में बताया जा रहा है असमवाय कारणम द्रव्यस्य कारण समवायात कर्म जो है असमवाय कारण बनता है किसका द्रव्य द्रव्य का द्रव्य का असमवाय कारण कर्म बनता है क्यों कारण समवायात कारण में समवेत होने से क्योंकि कर्म जो है कारण में समवेत रहता है कारण में विद्यमान रहता है तंतुओं में कर्म होगा ठीक है ना तंतुओं में कर्म हो गई तो पट बनेगा ना तंतुओं में कर्म उत्पन्न हुआ तब पट उत्पन्न होगा तो कारण में समवेद होने के कारण से पट रूपी द्रव्य का समवाई कारण कर्म बनता है पकड़ में आ गए नतु साक्षात नतु साक्षात सीधा सीधा नहीं बनता है जैसे गुण सीधा सीधा बनता है समवायी कारण ऐसे कर्म सीधा सीधा नहीं बनता है क्योंकि सीधा सीधा बनने का मतलब है वहां उसको कर्म को रहना पड़ेगा वो रहता नहीं है इसलिए सीधा नहीं बनता है बस उत्पन्न करके समाप्त हो जाता है फिर कह रहे जड़ांतर जडांत, संयोगस्यतु जड़ातरवर्तिनायी कारण निमित्त कारण सर्वत्र आ, ये तो अलग हो गया। जडांतर साक्षात असमवाय कारण तो जडांतर न संयोग यानी जड़ पदार्थ में रहने वाला ये जो संयोग है यानी तत्वों में रहने वाला संयोग है उस संयोग का तो साक्षात कारण बनता है हाँ जी संयोग को भी उत्पन्न करता है ना कर्म संयोग का तो साक्षात असमवाय कारण तो बनता है लेकिन द्रव्य का साक्षात असमवाय कारण नहीं बनता है परंपरा से बनता है मतलब कर्म हुआ तो कर्म से संयोग उत्पन्न हो गया तो कर्म से संयोग उत्पन्न हुआ तो जो संयोग है वो कर्म के कारण से उत्पन्न हो गया तो सीधा सीधा संयोग का तो साक्षात असमवाय कारण है कर्म पर इस संयोग उत्पन्न होने के बाद द्रव्य बन गया तो उस द्रव्य का भी कारण बन रहा है लेकिन सीधा सीधा नहीं बीच में एक कड़ी आ गई है संयोग संयोग रूपी कड़ी आ गई है इसलिए वो साक्षात नहीं है ये कहना चाह रहे पकड़ में आ रहा फिर कह रहे हैं निमित्त कारणम सर्वत्र प्रयत्न चेतन कर्म ही अब यहां पर यह गलत बात उसी प्रकार लिख दिया उन्होंने निमित्त कारणम सर्वत्र चेतन प्रयत्न चेतन कर्म ये चेतन का जो प्रयत्न रूपी कर्म है वो निमित्त कारण होता है ये जो बात लिखी है ये गलत है मतलब प्रयत्नरूपी कर्म निमित्त कारण नहीं होता है क्योंकि प्रयत्न रूपी कोई कर्म होता ही नहीं है वो तो गुण है इसलिए निमित्त कारणम सर्वत्र प्रयत्न चेतन कर्म इसको आप काट लीजिएगा अंडरलाइन करके ये गलत है ऐसा संकेत कर लीजिएगा हो गया स्पष्ट अब आ, आ, आगे देखिएगा भाष्य प्रयोजनम भाष्यकार कह रहे हैं मैंने जो भाष्य किया है इस वैशिषिक का क्यों किया है इसका क्या प्रयोजन है क्योंकि वैसे तो बहुत सारे भाष्य मिलते हैं अलग अलग विद्वानों के पर मेरा इस का भाष्य करने का प्रयोजन क्या है वो बता रहे हैं अस्मद अस्मदभाष्य प्रयोजनम मेरे द्वारा किए गए इस भाष्य का जो प्रयोजन है क्या है सरलया भाषया कठिन सूत्र से पारस्परिक सूत्रसंगतिया सूत्रानुसारी विषयस्फुटी करण सामर्थ्य विषयस्फुटीकरणम अथा अन्ये कृता अच्छा कृता नाम है क्या अन्ये कृता नाम अन्यर्थ नाम प्रतिवादनम च ये इनका प्रयोजन बताया ठीक है प्रयोजन तो है इसमें कोई बात ही नहीं है तो कहते अस्मदभाष्य भाष्यस्य प्रयोजनम कलू मेरे द्वारा ये जो भाष्य की इसका प्रयोजन क्या है सरलया भाषया सरल भाषा से आपी सूत्रस्य कठिन सूत्र का भी सरल भाषा से पारस्परिक सूत्र संगतिया परस्पर एक दूसरे सूत्र के साथ जो संगति हो सकती है उस संगति को समझ सके और सूत्रानुसारी सूत्र के अनुरूप ही विषय स्फुटीकरणम विषय को प्रस्तुत करना जैसा सूत्र कहता है वैसा ही उस विषय को प्रस्तुत करना मेरे इस भाष्य का प्रयोजन है फिर कहा अथा और अथा का मतलब और अन्य कृतानाम दूसरों के द्वारा किए हुए अन्यथा अर्थानाम जो गलत अर्थ है उनका खंडन करना भी मेरा भाष्य का प्रयोजन है दो प्रयोजन किया है उन्होंने बताया है इनके भाष्य करने के दो प्रयोजन बताए हैं एक जो दूसरे लोग जो गलत अर्थ किए हैं उसका प्रतिवादन करना उसका खंडन करना और दूसरा प्रत्येक सूत्र का सरल अर्थ विद्यार्थियों को स्पष्ट हो जाएगा और उन सूत्रों का जो पारस्परिक संबंध है वो भी स्पष्ट हो जाए ठीक है जी ये हाँ जी, तो जी, तो जी भी काफी उसका तोर्ट तोर्ट है इस भाष्य का आधार यूं तो भाष्य का आधार प्रत्येक लेखक बहुत सारे लोगों का आधार लेता ही है अपनी बुद्धि को भी सामने रखता है और दूसरों का भी कुछ जो अच्छी बात है उसको भी आधार मान करके ले सकता है तो जो तो उनका कुछ तो आधार लिया ही होगा ऐसा तो है ही नहीं है आधार तो लिया है इसमें और प्रत्येक व्यक्ति लेता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी लिया आधार ऐसा नहीं है कि उन्होंने आधार नहीं लिया हो कोई भी लेखक वो पहले वालों का आधार लेता ही है उनको पढ़ता ही है आ, वो तो आधार के रूप में काम आते ही हैं। मतलब मैं दस लोगों को पढ़, पढ़ लेता हूं पर दस लोगों ने जो जो कमियां रखी है उनको दूर करना चाहता हूं फिर अपना एक नया भाषा प्रस्तुत करना चाहता हूं ताकि वो सारी कमियां ना रहे ऐसा इनका कथन है और फिर आदमी तो आदमी होता आखिर अल्पत जी होता है हाँ ये सब करता हुआ भी त्रुटियां कर देता है जैसे कि ये दो कारण प्रक्रिया में जो बहुत बड़ी त्रुटियां कर दी है ठीक है ना प्रयत्न को कर्म बता दिया है जबकि वो साधारण विद्वान तो नहीं थे बहुत बड़े विद्वान है उनके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है लेकिन प्रयत्न को कर्म कह दिया त्रुटि रही गई है ऐसे ही असमवाई कारण द्रव्य को बता दिया द्रव्य असमवाई कारण नहीं बनता है बड़ी त्रुटि रह जाती है कई बार ऐसा हो जाता है उसमें कोई बात नहीं है अब आइए आपकी कारण प्रक्रिया के ऊपर समय हो गए क्या तो घड़ी तो घड़ी बंद ही हो गई क्या समय हो रहा है बयालीस मिनट हो गया अच्छा इसमें तो नहीं दिख रहा है चलो ठीक है हाँ कोई बात नहीं हाँ जी असमवाय कारण असमवा कारण की प्रक्रिया यहां पर इस पत्रक में है जो आपने लिखा है असमवाई कारण के इसमें तीन उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं उनमें से दो कार्य एक अर्थ के और एक कारण एक अर्थ के देखिए शब्द है कार्य एकार्थ प्रत्याशक्ति देख रहे हैं आप लोगों ने सबके सामने लिखा हुआ है उसको आप सामने रखिएगा अब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है केवल आपको समझना है इसमें शीर्षक जो दिया है कार्य एकार्थ प्रत्याशक्ति कार्य एकार्थ और प्रत्याशक्ति कार्य तो कार्य है एकार्थ का मतलब है एक ही अर्थ में रहने वाला कार्य यानी एक अर्थ में कार्य रहता है फिर प्रत्यासत्ति प्रत्यास प्रत्यास जो शब्द है इसका अर्थ है अच्छी प्रकार से संबंध रहना अच्छी प्रकार से वहां विद्यमान रहना प्रत्यासत्ति शब्द का अर्थ है प्रतिपूर्वक आपूर्वक और सद धातु तीन प्रत्यय है ठीक है ना प्रति है आ आंग है और सदधातु है तो प्रत्याशी जो शब्द बना है वो तीन प्रत्यांत है तो ये कहता है अच्छी प्रकार से आबद्ध रहना अच्छी प्रकार से मिलकर के संगठित रहना तो ये दो कार्य है एक जगह संगठित रह करके किसी के कारण बनते हैं पकड़ में आ रहा है ये जो एक, है, एक अर्थ में ये कार्य विद्यमान रहते हैं एक तत्व में दो कार्य विद्यमान रहते हैं और संगठित रहते हैं एक साथ रहते हैं रह करके किसी के कारण बनते उसको कहते हैं कार्य एक अर्थ प्रत्याशक्ति अब वो जो चित्र दिया है ना उस चित्र को देखिएगा इसके साथ घटित कर लीजिएगा कार्यम वस्त्रम कार्य क्या है वस्त्र है पदार्थ है यहां पर संयोग संयोग यह पदार्थ है जो कि कारण बनेगा किसका कार्यक्रमार्य का और एकार्थ जो है वो तंतु है एकार्थ जो है वो तंतु है संयोग भी कार्य है वैसे संयोग भी कार्य है और वस्त्र भी कार्य है ये दोनों कार्य है और ये दोनों एकार्थ में रहते हैं तंतुओं में रहते हैं वस्त्र भी तंतु में, में रहता है और संयोग भी तंतु में रहता है तो एक अर्थ में दो कार्य रह करके एक कार्य दूसरे कार्य का कारण बनता है पकड़ में आ रहे जे आप लोगों को अब देखिएगा इसकी मूल स्थिति में जाइएगा मूल है तंतु धागे ठीक है ये जो धागे हैं, इन धागों में संयोग होता है धागों में संयोग उत्पन्न होता है हो गया संयोग अब वो संयोग कहां रहता है धागों में रहता है पकड़ में आ रहा जो संयोग है वो धागों में ही रहेगा ना संयोग धागों में संयोग उत्पन्न हुआ है तो वो संयोग कहां रहेगा धागों में रहेगा अच्छा उस संयोग के कारण से वस्त्र उत्पन्न हो जाता है और वो वस्त्र कहां रहता है तंतुओं में रहता है पकड़ में आ रहा संयोग भी तंतु में विद्यमान है और वस्त्र भी तंतु में विद्यमान है तो ये दोनों कार्य उत्पन्न हो गए और एक तत्व में रहते हैं तंतु में रहते हैं तंतु में रह करके वो संयोग जो है उत्पन्न जो संयोग है वो उत्पन्न संयोग उत्पन्न वस्त्र का कारण बनता है नहीं, वस्त्र तो है संयोग के बाद ऐसा है संयोग के कारण से वत, वस्त्र बोला जाता है संयोग ही वस्त्र नहीं संयोग के बाद वस्त्र आता है ठीक है ना संयोग के बाद वस्त्र आता है क्योंकि संयोग जो है वो संयोग ही वस्त्र को प्रकट करता है इसलिए वो कारण है संयोग वस्त्र का सूक्ष्म अंतर है वहां पर हाँ आप अभेद को ध्यान में रख करके देख रहे हैं वो अभेद को ध्यान में मत रखना आप इस वैशे को ध्यान में रख करके चलिए आप सांख्य को ध्यान में रखकर के बोलेंगे तो ये कुछ नहीं होगा अपने दिमाग को उसमें मत ले जाना यहां पर लिया जाना कि तंतु जो है वो कारण है मूल है अब तंतुओं में ही संयोग उत्पन्न हुआ है ठीक है ना और उस संयोग के कारण से वस्त्र उत्पन्न होता है पकड़ में आ रहा है तो इसलिए ये एक अर्थ में रहते हुए एक ही अर्थ तंतु रूपी अर्थ में रहते हुए संयोग रूपी पदार्थ वस्त्र रूपी पदार्थ को उत्पन्न करता है ऐसा है अब परिभाषा को देखिएगा परिभाषा हाँ जी संयोग संयुक्त पदार्थ है। संयोग तो पदार्थ है ना छह पदार्थों में एक पदार्थ है ना गुण संयोग तो एक गुण है द्रव्य सुनिए द्रव्य गुण द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय छ पदार्थ है ना छे पदार्थों में गुण एक पदार्थ है और संयोग एक गुण है हाँ आजी वो आ जाएगा गुण की परिभाषा वो भी आपके सामने आ जाएगा उसकी कोई चिंता मत करिएगा पदार्थ का मतलब है छह पदार्थों में एक पदार्थ है गुण क्योंकि संयोग भी एक गुण है ना इसलिए उसको पदार्थ कहा जा रहा है आ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना अब स्पष्ट हो गया पदार्थ को तो पदार्थ। <laughs> पदार्थ का मतलब द्रव्य नहीं होता है द्रव्य ही नहीं होता है पदार्थ का मतलब द्रव्य भी होता है देखिए मैंने आपको सबसे पहले ये तीन कारण बताया तीन नियम बताए। पदार्थ किसको कहते हैं जिसका नाम हो वो पदार्थ है जिसकी सत्ता हो उसको उसको पदार्थ कहते हैं और जिसको जान सके उसको पदार्थ कहते हैं तो गुण की सत्ता भी है आ? और उसको जाना भी जाता है उसका नाम भी है इसलिए वो पदार्थ है छह तो पदार्थ माना ही है ना वैशेषिक दर्शन में संयोग जो है गुण के अंतर्गत आता है गुणों में एक संयोग भी एक गुण है ऐसा है जैसे इच्छा एक गुण है प्रयत्न एक गुण है ऐसे ही संयोग भी एक गुण है विभाग भी एक गुण है द्रवत्व भी एक गुण है चौबीस गुण बताएंगे आगे गिनाएंगे उन चौबीस गुणों में संयोग एक गुण है इसलिए इसको पदार्थ कहते हैं ठीक है पदार्थ का मतलब आप कोई चीज है वो द्रव्य के रूप में नहीं देखना द्रव्य को भी पदार्थ कहते हैं गुण को भी पदार्थ कहते हैं कर्म को भी पदार्थ कहते हैं समवाय और विशेष और सामान्य को भी पदार्थ कहते हैं यहां पर ठीक है स्पष्ट है जी परिभाषा को देखिए कार्य अर्थात पटेन कार्य अर्थात पटेन सह एक तंतुरूप अर्थे समवेतम् सत। समवेतम् सत् समे मतलब विद्यमान रहते हुए यत् है जो संयोग कार्य अर्थात भवति कारण तत्व कार्यस्य पटस्य पट से असमवाय इति थी विज्ञे ठीक है अब इसको हिंदी में भी आप समझ सकते हैं कार्य रूप कार्य रूप पट के साथ एक ही तंतु रूप अर्थ में विद्यमान रहता हुआ हा जी धीरे धीरे बोलो क्या अच्छा ठीक है कार्य रूप पठ के साथ एक ही तंतुरूप अर्थ में आज आप लिख रहे हैं ना विद्यमान रहते हुए यह विद्यमान रहता हुआ जो संयोग जो संयोग कार्यरूप वस्त्र का कार्यरूप वस्त्र का कारण बनता है कार्य रूप वस्त्र का कारण बनता है वह संयोग वह संयोग उस कार्य रूप वस्त्र का उस कार्य रूप वस्त्र का असमवायी कारण होता है स्पष्ट हो गया जी हाँ जी से होगा है हाँ जी, यहाँ है जी। यहाँ से होगा नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं वो आ, उसको आ, Uh, संयोग को ध्यान में रखकर के ना संयोग तो ब्रैकेट में है मूल तो यत है नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा देखिएगा जो uh, uh, क्या कहते हैं परिभाषा के रूप में देखेंगे ना यत जो है यह सामान्य लिंग है सामान्य लिंग को नपुंसक लिंग में बोला जाता है ठीक है ना इसलिए यहां यत जो है सामान्य लिंग है ये क्यों इसलिए संयोग ब्रैकेट में दिया है संयोग है लेकिन वहाँ संयोग को ध्यान में रख करके यह संयोग ऐसा नहीं लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि सामान्य लिंग में यथ शब्द का प्रयोग है इसलिए इसको नपुंसक लिंग में रखा गया है ठीक है सामान्य लिंग का मतलब है प्रकट लिंग नहीं होता है जहाँ प्रकट लिंग नहीं होता वहाँ नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है पदार्थ भी तो ंग पदार्थ पुल्लिंग होता है मैं समझता हूँ पदार्थ पुल्लिंग होता है मैं वो भी समझता हूँ लेकिन जो सामान्य लिंग में जब होता है जहां लिंग का भेद ना करके जब बोला जाता है नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है ये प्रयोग का एक नियम होता है सामान्य नपुंसकम भवती इतनी एक सिद्धांत है उस दृष्टिकोण से यह को जानबूझ करके अः में प्रयोग किया है ये ये वैसे मे, मेरे को ऐसा किसी ने इस तरह का बताया नहीं है मैंने इसको जब पढ़ा है उसके आधार पर बनाया है लेकिन जब इसको मैंने बनाया इसके बाद में मैंने देखा तो इससे मिलता जुलता उनका है उदयवीर जी शास्त्री जी का जब मैंने इसको बनाया है जैसा मेरे को बताया गया उसके आधार पर मैंने इसको बनाया इसको बनाने के बाद में जब मैंने पढ़ लिया सब हो गया उसके बाद में जब मेरे को पढ़ाने का अवसर मिला पहली बार तब मैंने उदयवीर शास्त्री जी का देखा तो इससे मिलता जुलता उदयवीर शास्त्री जी का है ठीक है चले हम आगे हाँ जी बोलिए हाँ जी आ रहा है। वस्त्र भी तो तंतुओ में रहता है ना वस्त्र कहागा तंत्रों में रहता है मतलब अगर वस्त्र को को देखेंगे देखेंगे और फिर भाग तो। ऐसा है ये बौद्धिक है सारा बुद्धि का खेल है बुद्धिपूर्वक है ये मान बौद्धिक है ये, ये सारा जो कारण प्रक्रिया जो हम देखते हैं बौद्धिक बुद्धि के स्तर पर ही देखते हैं बुद्धि के स्तर पर ही हम देख रहे हैं और वहां भी देखना है तो वहां पर भी आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि वस्त्र कहाँ रहेगा तंतुओं में तो रहता है वस्त्र और संयोग कहाँ रह रहा है वो भी वस्त्र तंतुओं में रह रहा है आप प्रत्यक्ष भी देखना चाहेंगे उसमें भी कोई समस्या नहीं है और बुद्धिपूर्वक अगर बौद्धिक देखना चाहे तो बौद्धिक भी हो जाएगा उसमें कोई आंतर नहीं आएगा आप वस्त्र को देखिएगा ना वस्त्र किस में रह रहा है तंतुओं में रह रहा है हाँ जी हाँ लेकिन तंतु है और उसमें हम वस्त्र की कल्पना करें नहीं नहीं तो आप, तो नहीं तो वस्त्र को देखिएगा वस्त्र को देख करके अब ये वस्त्र किसमें रह रहा है उसमें तो, तो, हाँ। तो कोई तो इसी को देखिएगा ना आप केवल तंतुओं को ध्यान में रख करके मत देख कार्य पदार्थ के आने पर ही तो आप कारण प्रक्रिया को समझेंगे कार्य पदार्थ सामने आने पर ही कार्य कारण प्रक्रिया को समझने का प्रयत्न करेंगे इस वस्त्र रूपी कार्य का कौन कौन कारण है ये तभी देख पाएंगे जब आपके सामने वस्त्र रूपी कार्य उपस्थित होगा जब कार्य नहीं उपस्थित है तब देखने का प्रसंग नहीं है फिर भी अगर आप समझना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं उसको आगे भविष्य में उत्पन्न होने वाले कार्य को भी ध्यान में रख कर के भी तो हम देख सकते हैं ना उसमें कोई आपत्ति नहीं है वहां तो नहीं हो सकती कि तो नहीं वस्तु वस्त्र ही नहीं देखिए रस्सी भी मतलब जिसको बन सकती है उसके रूप में देखो ना कोई आपत्ति नहीं है ना अगर वस्त्र बनने की संभावना है तो वस्त्र को ध्यान में रखकर के देखिएगा रस्सी बनने की संभावना है तो रस्सी को मकान बनने की संभावना है तो मकान को उसमें तो कोई बात ही नहीं है उसमें कोई बात नहीं और मेज बनने की संभावना है तो मेज को ध्यान में रख करके भी कर सकते इसमें कोई आपत्ति नहीं है तो यह स्पष्ट हो गया यह हो गया है संयोग असमवाय कारण बन रहा है कार्य द्रव्य वस्त्र का यानी गुण गुण को ध्यान में रखे गुण भी एक कार्य है जो संयोग उत्पन्न हुआ है गुण जो संयोग गुण उत्पन्न हो गए ना संयोग जो गुण उत्पन्न हुआ है यह संयोग कार्य है और कार्य द्रव्य भी कार्य है यह दोनों एक ही अर्थ तंतुरूपी अर्थ में समवेत है विद्यमाने है इसलिए इसको कहते कार्य एकार्थ प्रत्याशक्ति स्पष्ट हो गया कार्य से से तो एकार्थ से आप संयोग ले रहे हैं नहीं एकार्थ मतलब तंतु दो कार्य एक अर्थरूपी तंतुओं में विद्यमान रहते हैं इसको कार्य एकार्थ प्रत्याशक्ति कहते हैं अब अगला दूसरा देखिए कार्य कार्यकार्त प्रत्याशिति का कार्यम संयोग यहां संयोग को ध्यान में रख रहे हैं सरल हो जाएगा यहां कार्यम संयोग कार्य संयोग है पदार्थ कर में हैं और एक अर्थ दो आम लिखे हुए यहां पर जो? आम आम मैंगोज ऐसा <laughs> <laughs> <आ. laughs> है मैं मैं कोई पेंटर नहीं हूं आ? तो मैं मेरे को पेंट करना नहीं आता है जैसा मेरे को समझ में ऐसे लिख दिया कोई बात नहीं उस समय देखिए ये बहुत पुराना है आ, उस वैसे वैसे भी उस समय भी मेरी कोई कम आयु नहीं थी लेकिन मेरे को पेंट करना नहीं आता है जैसा है वैसा लिख दिया मैं ठीक है जी चले तो यहां कार्य संयोग है पदार्थ कर्म है और एकार्थ जो है दो तत्वों को लख, रख लीजिए आम रखिएगा या कुछ भी रख लीजिए कोई आपत्ति नहीं है परिभाषा को देखिए कार्य अर्थात संयोगे न एक आम्र रूप अर्थे सत् विद्यमान रहते हुए यम जो कर्म कार्य अर्थात संयोगस्य कारणं कारण तत्कर्मा तस्य कार्यस्य संयोगस्य संयोग से असमवाय कारणम बहुत विज्ञे स्पष्ट हो गया जी तो यहां पर संयोग जो है वो भी दो आमों में विद्यमान है और कर्म भी वहीं पर विद्यमान है इसलिए कर्म जो है यहां पर असमवाय कारण बन रहा है संयोग का कर्म वह तो दोनों आम मिल गए कर्म जब उत्पन्न हुआ तो दो आम मिल गए तो जो आम कर्मों के कर्म, कर्म के कारण से दो आमों का मिलना हो गया मिलते ही संयोग उत्पन्न हो गया तो संयोग भी दो आमों में है और कर्म भी दो आमों में है इसलिए कर्म आमों में रहने वाले संयोग को उत्पन्न करता है बस इतना अंतर है संयोग रूपी कर्म का जो है संयोग रूपी जो कर्म, कर्म तो उससे पहले जो कर्म हुआ संयोग रूपी कर्म के पहले हाँ वो कर्म का संयोग।, संयोग का हाँ जी हाँ जी जो कर्म है और जो संयोग एकार्थ के लिए दोनों ही हैं तो तो अब जब कर्म भी भी खुद एक कार्य बन गया तो उसका भी तो नहीं वो कार्य तो आ, उस दृष्टि से है मतलब दो, दो आम मिलना है ना जब कर्म हुआ है तो दो आम मिल गए ठीक है जब कर्म उत्पन्न हुआ है तो कर्म संयोग उत्पन्न कर दिया है ठीक है ना कर्म संयोग को उत्पन्न किया ना? तो संयोग भी भले कार्य हो लेकिन संयोग तो उत्पन्न हुआ है ना संयोग उत्पन्न किया है उसमें कि का हाँ जी दोनों है कर्म, तो तो है कर्म और जो संयोग है और ये उसके कार्य है मतलब कर्म भी तो उत्पन्न हुआ है ना इसलिए कार्य है कार्य होकर के भी दूसरे को उत्पन्न कर सकता है ना इसमें कोई आपत्ति नहीं तो कर्म उत्पन्न हाँ। नहीं कर्मों से संयोग उत्पन्न हो रहा है ना कर्म तो आगे अब कर्म उत्पन्न हुआ है तो उत्पन उत्पन हुआ। कर्म किससे उत्पन्न हुआ है लेंगे नहीं कर्म किससे उत्पन्न हुआ like. तो वो दूसरे किसी पदार्थ से उत्पन्न होता है कर्म yeah, no. <laughs> कर्म से कर्म तो उत्पन्न नहीं होता कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता है वो जो कर्म उत्पन्न हुआ है किसी और पदार्थ से उत्पन्न हुआ है क्योंकि कोई द्रव्य कर्म को उत्पन्न करा कर, करा सकता है मतलब <laughs> <औल्> किसी द, अन्य द्रव्य से यानी मैंने दो आमाओं को मिलाया तो मैं एक द्रव्य हूं तो मैं कर्म उत्पन्न किया हूं यानी मैं कारण बन रहा हूं पर वह कर्म कर्म का कारण नहीं बन रहा है द्रव्य कर्म का कारण बन रहा है ऐसा तो ये कर्म, कोई उस, कोई उस कर्म हाँ जी कार्यो नहीं वो पदार्थ कार्यों जैसे मैं एक चेतन तत्व हूँ मैंने दो आमों को मिला लिया मेरे कारण से कर्म उत्पन्न हुआ उस कर्म से संयोग उत्पन्न हुआ है ऐसा है फिर वो संयोग यहाँ पर पदार्थ बना बन रहा है पकड़ में आ रहा है पे भी हम जैसे ये था कर्म उत्पन्न हुआ फिर संयोग ऐसा बना सकते हैं वो तो दृष्टि है आप जब गुण को असंवाय कारण को दृष्टि से देखेंगे तो वो स्थिति बन हो जाएगी जब कर्म को असंवाय कारण देखेंगे तो ये स्थिति बनेगी इसलिए इसको एक ही साथ जोड़ करके बना दिया स्पष्ट हो गया यहाँ पर और अंतिम एक कारण एक को समझ लीजिएगा जी हिंदी ये लिखवा देंगे आप वो सा, सामान्य है जैसे ऊपर है ना ऊपर वाले हिंदी को नीचे वाले जोड़ दीजिएगा केवल वहां पर संयोगता यहां पर कर्म कर दीजिए उसको संयोग जगह कर्म यानी थोड़ा अंतर आएगा कार्य ना वहां पटता कार्य यहां संयोग है पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं लिखवाना कुछ परिश्रम आपको भी करना चाहिए ना ऊपर कार्य पठता और यहां कार्य संयोग है क्यों अस क्यों रहे परिश्रम तो कुछ तो करना चाहिए केवल इतना ही है ना ऊपर कार्य पटता ना कार्य रूप पट तो यहाँ है आ, कार्य रूप संयोग इतना ही कर लेना अंतर बदल देना और वहां एकस्मिन तंतुरूप अर्थ था यहाँ एकस्मिन आमरूप अर्थ है इतना तो आप कर सकते हैं और विद्यमान रहता हुआ जो संयोग पहले था तो यहां विद्यमान रहता हुआ जो कर्म इस तरह बदल लीजिएगा तो बदलने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ अंतर नहीं है हाँ समय नहीं है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं कोई बात समझ में नहीं आई तो कल पूछ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है अब आगे आइए कारण ही कार्य वहां कार्य थे दोनों या दोनों कारण दो कारण एक ही अर्थ में विद्यमान रहते हैं उसको कहते हैं कारण एक अर्थ प्रत्याशक्ति दो कारण व दो कार्य एक अर्थ में रह, रह रहे थे है... या दोनों कारण हैं दोनों कारण एक ही अर्थ में समवेत रहते हैं दो कारण एक ही पदार्थ में विद्यमान रहते हुए एक कारण दूसरे का कार्य बनता है आ, दूसरे का कारण बनता है पकड़ में आ रहा है स्पष्ट हो गया वहां तीन तीन विभाग थे ना या चार विभाग है देखिएगा वहां तीन विभाग थे या चार विभाग कर दिया है तो दो कारण एक ही पदार्थ में विद्यमान रह करके एक किसी कार्य का कारण बनता है अब यहां देखिएगा कारण एक अर्थ प्रत्याशक्ति शब्द का अर्थ तो समझ में आ गया ना आपको दो कारण एक ही तत्व में विद्यमान रहते हैं उसको कारण एक अर्थ कहते हैं अब देखिएगा कार्यम वस्त्र रूपम यह कार्य क्या है वस्त्र का रूप ये कार्य है कृष्ण मैंने वो लिख दिया कृष्णवर्णम नीचे लिखा है वो वस्त्र का रूप कौन सा है रूप कृष्णवर्णम काला करके रखा है इसलिए कृष्णवर्णम कर दिया फिर समवाई वस्त्रम वस्त्र जो है वो समवायी कारण है वस्त्र जो है समवायि कारण है किसका वस्त्र के रूप का वस्त्र के रूप का समवाय कारण वस्त्र है और पदार्थ यहाँ है तंतु रूपम तंतु रूप है तंतुओं में जो रूप है वो रूप जो है यहां पर पदार्थ है जो कारण बन रहा है असमवाय कारण बन रहा है वस्त्र के रूप का असमवाय कारण तंतुओं का रूप बन रहा है हाँ जीवा हाँ असमवाई कारण कही तो उदाहरण है नहीं नहीं नहीं वस्त्रम तो समवाई कारण तो है और तंतुओं का रूप असमवाय कारण है ये नहीं लिखा ये है ना पदार्थ तंतु रूपम कृष्ण वर्णम नहीं नहीं नहीं असमवाई कारण को ही तो बताया जा रहा है इसलिए यहां लिखने का मतलब नहीं है हाँ तंतुओं का रूप जो है ये असमवाय कारण बनेगा इसी को समझाने के लिए यह प्रक्रिया है और एकार्थ क्या है तंतु है एक अर्थ तंतु है तो तंतुओं में तंतुओं का रूप भी विद्यमान है तंतुओं में संवाय कारण भी विद्यमान है तो एक ही तंतु में दो कारण रहते हुए एक कारण वस्त्र के रूप का कारण बन रहा है हाँ स्पष्ट हो गया आज किन को समझ में नहीं आ रहा है सुकामा जी आप लिखने में लगे तो आप सुनेंगे कैसे समझ में आया आपको नहीं आया क्योंकि आप सुन नहीं रहते हैं यहां पर वो चार्ट को देखिएगा चार्ट में चार बॉक्स हैं। एक में कार्यम वस्त्र रूपम कार्यम वस्त्र का जो रूप है इस रूप के कारणों को समझना है हमको वस्त्र में जो रूप आया है इस रूप का असमवाय कारण कौन है ये समझना है इसको समझने के लिए यह प्रक्रिया है तो कार्य है यहां पर वस्त्र का रूप वो तो कैसा रूप है कृष्ण वर्ण काला रूप अब इस वस्त्र के रूप का संवाय कारण कौन है वस्त्र है दूसरे बॉक्स में वस्त्र जो है ये संवाय कारण है क्योंकि वस्त्र ही वस्त्र के रूप को धारण कर रहा है ये संवाय कारण हो गया अब आगे बढ़ी है पदार्थ पदार्थ है यहां पर तंतुओं का रूप तंतुओं में रहने वाला जो रूप है वो पदार्थ है यहां पर और वो रूप कैसा है कृष्ण वर्ण तंतुओं में कालापन है वही वस्त्र के अंदर आया है काला के रूप में फिर एकार्थ है तंतु एकार्थ है तंतु अब तंतु रूप कारण बन रहा है और समवाय कारण वस्त्र है तो वस्त्र रूप समवाय कारण तंतुओं का रूप ये दोनों एक तंतुओं में रह रहे हैं दोनों ये दोनों कारण है एक समवाई कारण है और एक असमवाई कारण है ये दोनों कारण तंतुओं में विद्यमान तो तंतु रूप नहीं नहीं इधर तो है तो वस्त्र है ना <hatred> वो वस्त्र भी तंतुओं में विद्यमान है और तंतुओं का रूप भी तंतुओं में है ये दिखा है ना समवाई हाँ यानी वस्त्र जो बन गए है ना वो वस्त्र समवाही कारण है वस्त्र समवाही कारण है वो भी तंतुओं में विद्यमान है और तंतुओं का रूप जो है वो भी तंतुओं में विद्यमान है दोनों कारण बन रहे हैं तंतुओं का रूप जो है वस्त्र के रूप का समवाय कारण बन रहा है ठीक है ना और वस्त्र का जो रूप है उसका समवाय कारण वस्त्र बन रहा है आ पकड़ में कॉम्प्लीकेटेड हो गया क्रम क्रम ये ये ये जो जो आपने क्या नीचे की और समझना है है है है पर वो पीछे की तो समझ कि ये पदार्थ में तंतु रूप है, ये थोड़ा आ ठीक है, ऐसा है यहाँ पर जो तंतुओं का रूप है उस वो तंतुओं का रूप असमवाय कारण बन रहा है तंतुओं का रूप असमवाय कारण बनता है किसका कार्य पदार्थ जो वस्त्र है उस वस्त्र का वस्त्र में जो रूप आया है किस कारण से आया है तंतुओं के रूप के कारण से तंतुओं में रूप नहीं होता है तो वस्त्र में रूप नहीं आ सकता है ना तो तंतुओं का रूप वस्त्र के रूप का असमवाय कारण है यही बताना है बस यहां पर लेकिन यह कारणिकार्थ प्रत्याशक्ति है ना अब ये कारणिकार्थ प्रत्याशक्ति को आपको समझना है इसके लिए ये प्रपंच है ये जो प्रपंच किया है ये जो विस्तार किया है प्रपंच का मतलब विस्तार ये जो विस्तार है इस विस्तार को भी समझना जरूरी है क्योंकि आगे कारण की प्रक्रिया में जब आपको बोला जाएगा ये कौन सा कारण है तो बताया जाए कारणिकार्थ प्रत्याशक्ति जब कारणिकार्थ प्रत्याशक्ति बोलेंगे तो आपको ये सारी प्रक्रिया समझ में आनी चाहिए नहीं है तो फिर आप उलझ जाएंगे ये कारणिकार्थ क्या होता है ये ऐसा मानने लेंगे इसलिए ये प्रपंच दिया गया है क्योंकि दो कारण तंतुओं में विद्यमान है तंतुओं में विद्यमान रह करके एक कारण जो है एक कार्य का कारण बन रहा है ऐसा है पकड़ में आया ये बस इतना ही है और क्या स्पष्ट नहीं हो रहा ये बताइए हाँ जी दो कारण बताए जा रहे हैं ना हाँ जी जो एक तंतु था, था, था और तंतु रूप माने कारण असम असमवय कारण के कारण वस्त्र आप ऐसे समझ लीजिएगा इधर उधर मत जाइएगा यह वस्त्र है ये वस्त्र बन करके तैयार आ गया अब इस वस्त्र में जो रूप है यह रूप इस वस्त्र के रूप का असमवाय कारण को पकड़ना है कौन है तंतुओं में रहने वाला रूप इस वस्त्र के रूप का असमवाय कारण है ठीक है अब प्रश्न आएगा तो जो असमवाई कारण है वो कहां रहता है तंतुओं में रहता है ठीक है ना तो वो जो असम कारण बन रहा है वो तंतुओं में रहता है ये आपको समझ में आ गया अब देखिएगा ये जो वस्त्र का रूप है ये वस्त्र का रूप किस में रहता है नहीं वस्त्र में रहता है तंतु का रूप हाँ तंतु, तंतु।, तंतु का रूप कह रहा हूं वस्त्र का रूप नहीं नहीं वस्त्र का रूप किस में है वस्त्र में है ना इधर इधर हा जी हा वस्त्र और रूप अलग है ना वस्त्र तो द्रव्य है रूप तो गुण है ठीक है ना अब <this stopping गेगे> देखिएगा वस्त्र का जो रूप है वस्त्र का रूप किस में रहता है वस्त्र में तो वस्त्र के रूप का समवाय कारण कौन है वस्त्र है वस्त्र है वस्त्र का जो रूप है ना इस रूप का समवायि कारण तो वस्त्र है क्योंकि यह रूप किस में धारण किस में आश्रित है वस्त्र में आश्रित है इसलिए इस रूप का संवाय कारण वस्त्र हो गया यहां तक हो गया अब इस रूप ये रूप किस कारण से आया है तंतुओं में रूपता इस वजह से इसमें आया है तो इस वस्त्र के रूप का वस्त्र के रूप का असंवाय कारण तंतुओं का रूप है हाँ तंतुओं का रूप है तो तंतु रूप तंतुओं में रहता है तंतुओं का रूप तंतुओं में रहता है ना तो असमवाई कारण किस में रह रहा है तंतु में रह रहा है पकड़ में आ गए पर असमवाई कारण तंतुओं में है अब आइएगा अब ये जो समवाई कारण है कारण का वस्त्र वस्त्र किस में रहता है तंतुओं में रहता है स्पष्ट हो गया तो वस्त्र भी तंतुओं में है और तंतुओं के रूप भी तंतुओं में है तो तंतुओं में दो कारण रह रहे तंतुओं में दो कारण विद्यमान एक रूप तंतु रूप और एक संवाय कारण। ठीक है ना? वस्त्र वस्त्र रूप नहीं वस्त्र, वस्त्र। <laughs> ठीक है ना? तो दो कारण दो कारण दो कारण तंतुओं में विद्यमान है ठीक है ना इसलिए कारण एकार्थ अर्थ प्रत्यय यानी दो कारण एक अर्थ रूपी तंतुओं में विद्यमान रहते दो कारण तंतु रूपी पदार्थ में विद्यमान है ऐसा रहते हुए जो वस्त्र का रूप है इस वस्त्र का रूप का असमवाई कारण तंतु रूप है ऐसा कहा जा रहा है आपको केवल यहां पर वस्त्र के रूप का असमवाय कारण को समझना है समझ में आ गया समझ में आ गया <laughs> <laughs> अब जब आपसे प्रश्न किया जाएगा कि ये जो तंतुओं जो वस्त्र का जो रूप है ये जो असमवाय कारण है ये असमवाय कारण किस में रहता है, तंतु है। नुदुु। नुदुु। नहीं तंतुओं में रहता है तंतुओं में रहता है तो ये कैसा कारण है तो आप कहेंगे कारण तो कार्त प्रत्याशक्ति वाला कारण है ये कारण तो कार्थ प्रत्याशक्ति है एक जब समवाय कारण जब असमवाय कारण को पूछा जाएंगे ना ये असमवाय कारण को पूछा जाएगा तभी कारण एक प्रत्याशक्ति अपने आप आ जाएगा वहां पर इसके लिए ये सारा प्रपंच आपके सामने लिखा गया है अब तो समझ में आ गया ना आप लोगों को हाँ अब बताइए आप ये देखेंगे इस वस्त्र के रूप का असमवाय कारण हाँ तो आप बताएंगे तंतुओं का रूप असमवाय कारण है वस्त्र के रूप का वस्त्र के रूप का असमवाय कारण तंतु रूप है बस ये आपको कहना और वस्त्र का जो कारण है है वो तंतु नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। वो इधर उधर मत वस्त्र का कारण संयोग है वो में समझ करके आ गए आप तो केवल वस्त्र के रूप का असमवाय कारण आपको समझना है यानी गुण का कार्य गुण का असमवाय कारण समझ रहे हैं यहां पर ठीक है ना कार्य गुण का गुण का असमवाय कारण गुण है गुण के असमवाय कारण को गुण के रूप में समझना है वहां द्रव्य के असमवाय कारण को द्रव्य के असमवाय कारण को गुण को समझ समझ रहे थे, थे। वहां पर द्रव्य का असमवाय कारण कौन है तो वह गुण है ठीक है ना यहां गुण का असमवाय कारण कौन है तो गुण है असंवाय कारण गुण ही होता है ना या तो गुण होता है वो कर्म होता है फिर द्रव्य में क्यों जा रहा है असंवाय कारण गुण होता है किसका होता है गुण का होता है गुण का असंवाय कारण गुण है ठीक है ना गुण का असंवाय कारण गुण है और कर्म का असंवाय कारण गुण है और द्रव्य का असंवाय कारण गुण है ऐसा है ठीक है चलिए कोई जल्दी नहीं है इसी बात को आसानी से मतलब धैर्य से एकाग्रता से कल भी समझ लीजिएगा पाठ की कोई जल्दी मत करिएगा तो एक बार इसको अच्छी तरह समझ लेंगे ना आके आगे जल करके आपको सरलता ही हो जाएगी आप कारणिकार्थ प्रत्याशक् बोलते ही आपको स्पष्ट हो जाएगा दो कारण एक तत्व में रह करके किसी का कारण बन रहे हैं ये आपको समझ में आएगा और दो कार्य किसी तत्व में रह करके किसी का कारण बन रहे हैं ये आपको समझ में आ जाएगा हाँ जी परिभाषा कल समझ लेंगे ना जी हाँ तो परिभाषा ये ना कारणे सह कारण के साथ में अर्थात समवाई कारण के साथ में कारण का मतलब समवाय कारण के साथ एक ही तंतु रूप अर्थ में एक ही तंतु रूप अर्थ में विद्यमान रहता हुआ जो तंतु रूप कार्य कार्य रूप का कारण बनता है जो तंत रूप कार्य रूप का कारण बनता है वह तंतु रूप वस्त्र रूप का असमवाय कारण बनता है अच्छा लिख रहे हैं क्या आप ठीक है लिखिएगा समवाई कारण के साथ समवायी कारण के साथ तंतु स्वरूप अर्थ में तंतु स्वरूप अर्थ में रहता हुआ एक ही तंतु हा जी एक ही तंतु एक ही तंतु का मतलब क्या है पहले एक ही तंतु अच्छा तंतु स्वरूप लिखिएगा तंतु स्वरूप लिखिएगा ठीक है हाँ जी कहां तक लिखा है हां जी तंतु स्वरूप अर्थ में रहता हुआ जो तंतु रूप जो तंतु रूप कारी कार्य रूप का जो तंतुरूप कार्य रूप का यानी कार्य वस्त्र रूप का कार्य वस्त्र रूप का कारण बनता है कार्य वस्त्र हा रूप का कारण बनता है वह तंतु रूप वह तंत रूप उस वस्त्र रूप का उस वस्त्र रूप का असमवायी कारण होता है ठीक है अब ये कारणीकार्त प्रत्याशक्ति और कार्यकार्त प्रत्याशक्ति दोनों को मिलाकर के एक ही परिभाषा यहां पर दिए। लगभग ये परिभाषा जो है उदयवीर जी शास्त्री जी ने इस रूप में दिया है यहां पर हाँ जी हां जी उदय प्रत्याशक्ति का मतलब है दोनों को जोड़कर के एक ही परिभाषा में स्पष्ट किया है हाँ उदयवीर जी ने ठीक है कल समझ लेंगे ओंकार ओ को प्रणाम